महाभारत द्रोण पर्व षोडशोध्याय वृष सेन का पराक्रम कौरव पांडव वीरों का तुम्ल युद्ध द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव पक्ष के अनेक वीरों का वध तथा अर्जुन की विजय संजय तद्बलम तदीयम् उचन तदलम सुमहद्री तदीय प्रेक्षारय को संजय कहते हैं महाराज आपकी विशाल सेना को तितर बितर हुई देख एकमात्र पराक्रमी वृषसेन से, ने अपने अस्त्रों की माया से रण क्षेत्र में उसे धारण किया भागने से रोका सरा दस दिशो मुक्ता नरवाजी रथद्विपान उस युद्ध में वृषसेन के छोड़े हुए बाण हाथी घोड़े रथ और मनुष्यों को विदर्ण करते हुए दसो दिशाओं में विचरने लगे तस्य देवता महाबाणाम विनृत्यू सहस्र भानो रिव महाराज धर्मकाले काले महाराज जैसे भीषम ऋतु में जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से निकलकर कर सहस्त्रोकिणों सब ओर फैलती है उसी प्रकार विष्ण इनके धनुष से सहस्त्रो तेजस्वी महाबाण निकलने लगे तेनार्जिता महाराज रथिन सा था नृपेतुभ्याम सहसा वात भगनायध्रुमा राजन जैसे प्रचंड आंधी से सहसा बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं उसी प्रकार विश्वसेन के द्वारा पीड़ित हुए रथी और अन्य योद्धा गण सहसा धरती पर गिरने लगे हजौ घास् रथौ घास् गजाच महारथ अतिद्रणी राज नरेश्वर उस महारथी वीर ने रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के सैकड़ों हजारों समूहों को मार गिराया दृष्टा तम समरे विचर तम अभित सहिता सर्व राजना परिव्र समन्त उसे अकेले ही समरभूमि में निर्भय विचरते देख सब राजाओं ने एक साथ आकर सब ओर से घेर लिया सतानी को नकुलता दिव्या चेनम भे नारा चर्म भेद भी इसी इस में नकुल के पुत्र पुत्रिक ने वृषसेन पर आक्रमण किया और दस मर्म भेदी नाराचो द्वारा उसे बिंध डाला तस् कर्णात्मजस्ाप्वा केतूम पात तं। भ्रातर परों द्रौपदे सभ्यू तब कर्ण के पुत्र ने शीक धनुष को काटकर उनके ध्वज को भी गिरा दिया यह देख अपने भाई की रक्षा करने के लिए द्रौपदी के दूसरे पुत्र भी वहाँ आ पहुँचे कर्णात्म सर्वरा तिअ अदृश्यम चक्रुरज था द्रोणपुत्र मुखारथादय महाराज द्रौपदेन्मारथान सर नानाविधे तुर्ण पर्वता जलदाईव उन्होंने अपने बाण समूहों की वर्षा से कर्णकुमार वि को अनायासी आच्छादित करके अदृश्य कर दिया महाराज यदि अश्वस्था आदि महारथी सिंहनाथ करते हुए उन पर टूट पड़े और जैसे मेघ पर्वतों पर जल की धारा गिराते हैं उसी प्रकार वे नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही महारथी द्रौपदी पुत्रों को आच्छादित करने लगे तान पांडवा प्रत्यगृहन त्वरिता पुत्र गृधि पंचाला के आ मजा आचोद्यता युधा तब पुत्रों की प्राण रक्षा चाहने वाले पांडवों ने तुरंत आकर उन कौरव महारथियों को रोका पांडवों के साथ पांचाल के कई और संजय योद्धा भी अस्त्र शस्त्र उपस्थित थे तद योद्धम अभवद घोरम थो महलो महर्षण तदीय पांडुपुत्राणाम देवानाम युदान वही राजन फिर तो दानो के साथ देवताओं की भांति आपके सैनिकों के साथ पांडवों का अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था एवं युवी रा परस्पर मत परस्पर इस प्रकार एक दूसरे के अपराध करने वाले कौरव पांडव वीर परस्पर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए युद्ध करने लगे तेम दिरे को वपुंस अमित तेजसा युजस्सु नाम विवाह का पदत्री वर भोगिना क्रोधवश युद्ध करते हुए उन अमित तेजस्वी राजाओं के शरीर आकाश में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए पक्षराज गरुण तथा नागों के समान दिखाई देते थे भीम ण कृप्रोण द्रोणी पारत काल सूर्य भीम कर्ण कृपाचार्य द्रोड़, द्रोण अस्वस्थुम तथा सातकी आदि वीरों से वन क्षेत्र ऐसी शोभा पा रहा था मानो वहाँ प्रलय काल के सूर्य का उदय हुआ हो तथा से तुम युद्धम निग्नता मितरेतरम महा जथा उस समय एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महाबली वीरों में में वैसा ही भयंकर युद्ध हो रहा था जैसे बलवान देवताओं के साथ महाबली दानवों का संग्राम हुआ था तथो युधता अवधि सैन्यम संप्रदू महारथम तदनंतर उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति गर्जना करती हुई युधिष्ठिर की सेना आपकी सेना का संहार करने लगी इससे कौरव सेना के बड़े बड़े रथी भाग खड़े हुए तत्मग्न बलम दृष्ट शत्रुत अलम दुते न सूरा द्रोड़ोप्य शत्रुओं के द्वारा अच्छी रोंदी गई आपकी सेना को भगति देख द्रोणाचार्य ने कहा सूरवीरो तुम भागो मत इससे कोई लाभ न होगा भारद्वाज अमरस विक्रमच समत समुदृत धनुमृत इदम उस धनुषमित द्रोणाचार्य में अमरस और पराक्रम दोनों का समावेश हुआ उन्होंने धनुष की प्रत्यंता को पोच कर थोड़े से बाण निकाला और उस महान बाण एवं धनुष को हाथ में लेकर सारथी से इस प्रकार बोला द्रोण सारथे याहि उवाच सही अत्र पांडरे विराजता धर्मराट द्रोणाचार्य बोले सारथे वही चलो जहां सुंदर श्वेत छत्र धारण के धर्मराज राजा युधिष्ठिर खड़े हैं तदेत सैन्यम धातुराष्ट्रमनेकृति युधि की सेना चितर भीतर हो अनेक भागों में बटी जा रही है मैं को रोककर इस सेना को स्थिर करूंगा भागने से रोकूंगा नहीं माम अभि बरसनती सहयुगे तांडवा मत्स्य पंचाल राजान सर्वे च सो का तात ये पांडव मत्स्य पांचाल और समस्त सोमकवीर मुझ पर बाण बरसा नहीं कर सकते अर्जुनो मत प्रसादादि महाश्राणी सहतेतात न ना नीमो नात्यकिन अर्जुन ने भी मेरी ही कृपा से बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया है तात वे भीमसेन और भी मुझसे लड़ने का साहस नहीं कर सकते। अर्जुन मेरे ही प्रसाद से महान धनुषर हो गए हैं धृष्ट भी मेरे ही दिए हुए अस्त्रों का ज्ञान रखता है ना काल याहि स्वर्गम पुरस्कृत्य यशसे जया सार्थे विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर के लिए यह प्राणों की रक्षा करने का अवसर नहीं है तुम तो स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यश और विजय के लिए आगे बढ़ो संजय उवाच एव संचोित यंता द्रोणम अभ्य बहदास्मसु हर्षय रथेना स्वरूथन भास्वरेण विराजता संजय कहते हैं राजन इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी अस्व हृदय नामक मंत्रों से अभिमंत्रित करके घोड़ों का हर्ष बढ़ाता हुआ आवरण युक्त प्रकाशमान एवं तेजस्वी रथ के द्वारा पूर्वक द्रोणाचार्य को आगे ले चला तम करुषाद पांडवा चाला सहिता पर्यवरियन उस करुष मत्स्य छेदे सात्वत पांडव तथा पांचाल वीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को रोका तथा क्रुद्ध चतर चतुर्द युवद्यपह प्रवेश पांडवा ने कम युधिष्ठिर उपाद्रवत तब लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य ने कुपितो चार धातों वाले गजराज के समान पांडव सेना में घुसकर कर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया तमा तंदु तंदु तंदु तंदु तंदु तंदु ने गीत की से युक्त द्वारा द्रोणाचार्य को बिन्द डाला तब द्रोणाचार्य ने उनका धनुष काट कर बड़े वेग से उन पर आक्रमण किया चक्र रक्ष कुमार पंचाला नाम दधार द्रोण उस समय पांचालों के के यश को बढ़ाने वाले कुमार ने जो युधिष्ठिर रथ चक्र की रक्षा कर रहे थे आते हुए द्रोणाचार्य को उसी प्रकार रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोकती है द्रोणम निवारत दृष्टवा कुमारेण द्विजर्षभ सिंहनाथ रोझा से साधु कुमार के द्वारा द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को रोका गया देख पांडव सेना में जोर जोर से सिंहनाद होने लगा और सब लोग कहने लगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा कुमार अस्तु तथो द्रोणम साय के न महावेश रथ संक्रुद्ध सिंह बच्च न कुमार ने उस महायुद्ध में कुपित हो बारंबार बार थिंगनात करते हुए एक बाण द्वारा द्रोणाचार्य की छाती में चोट पहुँचाई संवार्य द्रोणम कुमारस्तु महाबल सरय कृस्त्र कृतहस्तो जित्र इतना ही नहीं उस महाबली कुमार ने कई हजार बाणों द्वारा द्रोण क्षेत्र में द्रोणाचार्य को रोक दिया क्योंकि उनके हाथ अस्त्र संचालन की कला में दक्ष थे और उन्होंने परिश्रम को जीत लिया था तम सूर्यमृतिनम मंत्रास्तम चक्र परा मृदनाथ कुमारुंगव परंतु द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य सूर आर्यवर्ती मंत्रास्त्र विद्या में परिश्रम किए हुए चक्ररक्षक कुमार को परास्त कर दिया स मध्यम प्राप्त सैनिया दिशह तव सैन्य गोप्ता से राजन भरद्वाज नंदन विप्रवर आपकी सेना के संरक्षक थे वे पांडव सेना के बीच में घुसकर संपूर्ण दिशाओं में बिछरने लगे शिखंड नकुल पंच्वाम ची युषिष पंचभिर्ध् ची सरयी उन्होंने शिखंडी को बारह उत्तम को बीस नकुल को पाँच और सहदेव को सात बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को बारह द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तीन तीन सात्कीिकी को पाँच और विराट को दस बाणों से भिन्न डाला जो धान जो कुंते राजन उन्होंने रण में मुख्य मुख्य पर धावा करके उन में डाल दिया और कुंती पुत्र युधिटीर को पकड़ने के लिए उन पर वेग से आक्रमण किया युगंधर भारद्वाजम वास राजन उत्सम वायु के थपेणों से विक्षुब्ध हुए महासागर के समान क्रोध में भरे हुए महारथि द्रोणाचार्य को राजा युगंधर ने रोक दिया युधिष्ठिर सह विध्वा तो सर सन्नत पर युगंधरम तु भल्ले न रथ नीला दात तब झुके ही गांठ वाले बाणों द्वारा युधिष्ठि को घायल करके द्रोणाचार्य एक भल नामक द्वार द्वारा मार कर युगंदर को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। विराट के के की से भी। पांचाल्य दत्त पांचाल सिंहसेन वीरमानी बहुवा युधिषि पंथान विराट द्रुपद के कई से भी भी पांचाल देशी व्याघ्र दत्त तथा सेन। ये तथा पराक्रमी ये और बहुत नरेश द्राजा की रक्षा करने के लिए बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य की राह रोक कर खड़े हो गए व्याघ्र दत्त दत्ताल राजन पंचाशतासित राज्य दत्त ने पचास तीखे द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया तब सब लोग जोर जोर से हर्षनाद करने लगे त्वरित्रोणम से विध्वा महारथम प्राधिष्ठ महारथान हर्ष में भरे हुए सिंहसेन ने तुरंत ही महारथी द्रोणाचार्य को घायल करके अन्य महारथियों के मन में त्रास उत्पन्न करते हुए सहसा जोर से किया केल शब्दम समुपा द्रवत तब द्रोणाचार्य आठे फाड़ फाड़ कर देखते हुए धनुष की डोरी साफ कर महान टंकार घोष करके सिंहसेन पर आक्रमण किया तथा तो भल्लाभ्याम आहरत बली फिर बलवान द्रोण ने आक्रमण के साथ ही भल्ल नामक दो बाणों द्वारा सिंहसेन और व्याघ्र के शरीर से उनके कुंडल मंडित मस्तक काट डाले महारथान इसके बाद पांडवों के उन अन्य महारथियों को भी अपने बाण समूह से मथित करके विनाशकारी यमराज के समान ये युधिष्ठिर के रथ के समीप खड़े हो गए ततो भवन महाशब्दो राज्योधिष्ठिर बले हतोरा राजन नियम एवं व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए तब उनकी सेना के सैनिकों में महान हाहाकार मच गया सब लोग कहने लगे हाय राजा मारे गए अभ्रुगन सैनिक द्रोण से वहाँ द्रोणाचार्य काम देख सौरव सैनिक कहने लगे आज राजा दुर्योधन अवश्य कृता हो जाएंगे अस् मुहूर्ते द्रोणस्तु पांडव गृहिगम नूनम धातराष्ट्र संयुगे इस मुहूर्त में द्रोणाचार्य क्षेत्र में निश्चय ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ हमारे राजा दुर्योधन के समीप ले आएंगे एवं संजल आया राजन, जब राजन आपके सैनिक ऐसी बातें कर रहे थे उसी समय उनके समक्ष नंदन महारथी अर्जुन अपने रथ की घरघराहट को संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आ पहुंचे शोणिदा तो रतासने नदी सूरा स्थीचय शकर्णा प्रेतकूलापहारिणी तरघ महाफेना प्राथम से नदी द्राब पांडवः तथा कि द्र उड़ानिक उपाद्रवत ये उस मार्ग काट से भरे हुए संग्राम में रक्त की नदी बहाकर आए थे उसमें शोणित ही जल था रथ की भंवरे उठ रही थी सूरवीरों की हड्डियाँ उसमें शिला के समान बिखरी हुई थी, प्रेतों के कंकाल उस नदी के कूल किनारे जान पड़ते थे जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ फोड़ कर बहाए लिए जाती थी बाणों के समुदाय उसमें फेणों के बहुत बड़े ढेर के समान जान पड़ते थे प्रास आदि शस्त्र उसमें मत्स्य के समान छाए हुए थे उस नदी को वेगपूर्वक पार करके करो सैनिकों को भगाकर पांडुनंदन क्रीडधारी अर्जुन ने द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण किया महता मोह सिग्रम यस्य वे अपने बाणों के महान समुदाय से द्रोणाचार्य को मोह में डालते हुए से आच्छादित करने लगे यशस्वी कुमार अर्जुन इतनी शीघ्रता के साथ निरंतर बाणों को धनुष पर रखते और छोड़ते थे कि किसी को इन दोनों क्रियाओं में तनिक भी अंतर नहीं दिखाई देता था न दिशो न अंतरिक्षम च न्यो नी अदृश्यंत महाराजा बाणभूता इवाभवन महाराज न दिशाएं न अंतरिक्ष न आकाश और न पृथ्वी ही दिखाई देती थी संपूर्ण दिशाएं बाण में हो रही थी ना दृश्य श्यत्त तदारा तंचन संयुगे बाणाधकार महते कृत गांडी वधन आम राजन उस रण क्षेत्र में गांडी उधारी अर्जुन ने बाणों के द्वारा महान अंधकार फैला दिया था उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था सूर्य चास्त अनुप्राप्त तमसा चाभिवृते ना शत्रुन सुन्न चागन सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त हो गया उस समय न कोई शत्रु पहचाना जाता था न मित्र तथो वहार चक्रुसे तथोवहारम चक्रस्ते द्रोण दुर्योधना पुनस्ता अयुदनसपराण स्वर्ण तब द्रोणाचार्य और दुर्योधन आज ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया शत्रुओं का मन अब युद्ध से हट गया है और वे बहुत डर गए हैं यह जानकर अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी सेनाओं को युद्ध भूमि से हटा दिया तथो भी प्रहिष्टा पांडु संजया पंचालसा भी, भी सूर्य उस समय हर्ष में हर भरे हुए पांडव संजय और पांचाल वीर जैसे ऋषिगण सूर्यदेव की स्तुति करते हैं उसी प्रकार मनोहर वाणी से कुंती कुमार अर्जुन के गुणगान करने लगे एवं स शिविर प्राजा जित्वा शत्रु धनंजय पृष्ठतः सर्वसैन्याम भदि तो इस प्रकार शत्रुओं को जीतकर कर सबसेनाओं के पीछे श्री कृष्ण सहित अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए मसार गल्वर्कसुवर्ण वज्रग्रवा स्फटिवैश्च मुख्य चि रुसुतोपभाषे नक्षत्रचितेमतीब चंद्र जैसे नक्षत्रों द्वारा चितकबरे प्रतीत होने वाले आकाश में चंद्रमा सुशोभित होते हैं उसी प्रकार इंद्रनील पद्मण भद्रमणि मूंगे तथा स्फटिक आदि प्रधान प्रधान मणि रत्नों से विभूषित विचित्र रथ में बैठे हुए पांडु नंदन अर्जुन शोभा पा रहे थे इस श्री महाभारत द्रोण परवड़ी द्रोणाभिषेक परवड़ी प्रथम दिवसावसारे षोड़ोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेय पर्व में द्रोण के प्रथम दिन के युद्ध में सेना को पीछे लौटाने से संबंध रखने वाला सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ